जादू की अंगूठी युगोस्लाविया की कहानी माटीजा पहाड़ों पर बसे एक छोटे से घर में एक दयालु लड़का और उसकी बूढ़ी विधवा माँ रहते थे वे बहुत गरीब थे उनके पास सिर्फ वो झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय थी हर दिन लड़का बूढ़ी गाय को घास के मैदान में घास चरने को छोड़ता था और फिर वो जलाने की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता था वो उन्हें बेचने के लिए गाँव ले जाता था और उन लकड़ियों से मिले पैसे पैसों से माँ और अपने लिए रोटियाँ खरीदता था एक दिन वो हमेशा की तरह गाँव में जलाऊ लकड़ी का एक बंडल लेकर गया उन्हें बेचकर उसने रोटियां खरीदी और उन्हें लेकर वो घर जाने लगा लेकिन रास्ते में उसे कुछ चरवाहे लड़के मिले जो एक छोटे से पिल्ले को पीट रहे थे लड़के को उस बेचारे प्राणी पर दे आई फिर वो लड़का चरवाहों के पास गया और उसने कहा कृपया उस छोटे कुत्ते को चोट मत पहुंचाओ उसकी वजह तुम उससे मुझे दे दो ठीक है चरवाहों ने कहा तुम हमें अपनी रोटी दे दो और हम तुम्हें कुत्ता दे देंगे फिर लड़के ने उन्हें रोटी दी और चरवाहों ने उसे पिल्ला दिया पिल्ले को उसने अपनी बाँह के नीचे रखा और घर ले गया जब वो घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ ने हमेशा की तरह उससे पूछा क्या तुम लकड़ियाँ बेचकर घर पर कुछ रोटियाँ लाए हो नहीं मैं रोटियाँ नहीं लाया लड़के ने जवाब दिया लेकिन मैं एक अच्छा सा कुत्ता लाया हूँ मुझे उसके लिए अपनी सारी रोटियाँ देनी पड़ी तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था माँ ने उसे डाँटा देखो हम दोनों के लिए घर में खाने को कुछ भी नहीं है अब हम कुत्ते को भला कैसे खिलाएँगे अरे माँ हम किसी तरह अपना जीवन चलाएँगे लड़के ने कहा मैं फिर से बाहर जाऊँगा और कुछ और जड़ाऊ लकड़ियाँ बीन उन्हें गाँव में ले जाकर बेचूंगा और उन पैसों से मैं रोटियाँ खरीदूँगा फिर हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा आपके और मेरे लिए और छोटे कुत्ते के लिए भी लड़के ने एक बार फिर जलाऊ लकड़ियाँ इकट्ठी की उसने उन्हें गांव में बेचा फिर रोटियाँ खरीदकर अपनी माँ के पास घर जाने लगा लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही चरवाहे मिले इस बार वे एक छोटी बिल्ली को पीट रहे थे लड़की को उस बेचारी बिल्ली पर तरस आया इसलिए वो लड़का चरवाहों के पास गया और उसने कहा कृपया उस, आप उस छोटी बिल्ली को चोट ना पहुंचाएं आप उसे मुझे दे दें मैं उसकी देखभाल करूँगा बिल्ली के लिए तुम हमें क्या दोगे मेरे पास जो रोटियाँ हैं वो ले लो लड़के ने कहा ठीक है चरवा ने कहा और उन्होंने लड़के की रोटियों के बदले में बिल्ली दे दी जब वो घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी मां ने हमेशा की तरह उससे पूछा क्या तुम लकड़ियां बेचकर कुछ रोटियां घर लाए हो नहीं मैंने नहीं मैं नहीं ला पाया रोटियों के बजाय मैं एक अच्छी बिल्ली लाया हूँ बिल्ली को खरीदने के लिए मुझे अपनी सारी रोटियाँ देनी पड़ी पर उससे हमारा क्या भला होगा माँ ने पूछा घर में हमारे खुद के खाने का एक दाना खाने के लिए एक दाना नहीं है और फिर हम भला बिल्ली को क्या खिलाएंगे ओह सब ठीक हो जाएगा दयालु लड़के ने कहा मैं फिर से लकड़ियाँ बीनने के लिए जंगल जाऊँगा और उन्हें गाँव में जाकर बेचूंगा फिर हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त तो रोटियाँ होंगी आपके और मेरे लिए और कुत्ते और बिल्ली के लिए भी फिर से लड़के ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उन्हें गाँव में जाकर बेचा उन पैसों से उसने कुछ रोटियाँ खरीदी और उन्हें लेकर अपनी माँ के पास घर जाने लगा लेकिन फिर से उसे रास्ते में वही चरवाही मिले इस बार वे एक छोटे सांप को पीट रहे थे हालाँकि लड़के को सांप कोई खास पसंद नहीं थे लड़के को उस पर तरस आया और फिर वो लड़को फिर वो लड़का चराहों के पास गया और उसने उनसे कहा कृपया उस गरीब छोटे सांप को चोट न पहुंचाएं आप उसे मुझे क्यों नहीं दे देते तुम हमें रोटियां दे दो और हम तुम्हें सांप दे देंगे लड़के ने उन्हें रोटियां दे दी और उनसे सांप ले लिया फिर वो सांप के साथ घर के लिए निकल पड़ा लेकिन अचानक सांप ने बोलना शुरू कर दिया उसने इंसानों की भाषा में कहा धन्यवाद बेटा तुमने मेरा जीवन बचाया अब तुम मुझे मेरी माँ के घर ले चलो माँ से कहना कि तुमने उनकी बेटी की जान बचाई है फिर माँ तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करेगी वो तुम्हें चांदी सोने आदि देने की कोशिश करेगी लेकिन तुम इन चीजों को बिल्कुल मत लेना तुम मेरी माँ से जादू की अंगूठी मांगना जो चिमनी के कोने में पड़ी होगी वो अंगूठी जादू की है और जब तुम उसे अपनी उंगली से रगड़ोगे तो बारह आज्ञाकारी भी तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुमसे आदेश मांगेंगे और उसका पालन करेंगे तुम उन्हें कोई भी आदेश दे सकते हो तो फिर लड़के ने सांप को उसकी माँ के घर पर छोड़ा मैं आपकी बेटी को लाया हूं मैंने उसकी जान बचाई है लड़के ने कहा माँ सांप खुश हुई और उसने कहा भगवान तुम्हें उसका सौ गुना इनाम देंगे बताओ मैं तुम्हें बदले में क्या दे सकती हूँ फिर माँ साहब ने लड़के को चांदी और सोने से भरे संदूक दिखाए। लेकिन तभी लड़के ने छोटे सांप लड़के को छोटे साँप की बात याद आई और उसने कहा देखिए अगर यह सब आपके लिए एक सम एक समान है तो आप मुझे वो छोटी अंगूठी दे दें दे जो चिमनी के कोने में पड़ी है जब अंगूठी को लेकर लड़का घर पहुँचा तो उसकी माँ ने पूछा तुम इतनी देर कहाँ थे मैं बहुत भूखी हूँ क्या तुम कुछ रोटियाँ लेकर आए हो नहीं लड़के ने जवाब दिया लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो रोटियों से बहुत बेहतर है और फिर लड़के ने जादू की अंगूठी को निकाला और उसने अपनी उंगली से रगड़ा इतना स्वादिष्ट भोजन मौजूद था कि उसके वजन से मेज झुक गई थी उस दिन, उस दिन उन्होंने वो खाना खाया जो अपने जीवन में उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था माँ और बेटे और कुत्ते और बिल्ली ने मिलकर उस दिन से उस लड़के को अब जलाऊ माँ और बेटे और कुत्ते और बिल्ली ने मिलकर उस दिन से उस लड़के को के सिर में एक दिन उसने सम्राट की खूबसूरत बेटी को देखा और एक ही निगाह में उसे राजकुमारी से प्यार हो गया उसी दिन उसने अपनी माँ को शादी के न्योते के साथ सम्राट के पास भेजा लेकिन सम्राट ने जवाब दिया बूढ़ी औरत अपने बेटे के पास वापस जाओ और उससे कहो कि अगर वो मेरे महल के सामने के जंगल को काटकर उसमें उसे खेतों में बदल सकता है जिसे जिसमें कल सुबह तक वहाँ गेहूं उगा हो और उस गेहूं के आटे के मैं अपने नाश्ते में पैनकेक्स यानी चीरे खा सकूँ तो खुशी से अपनी बेटी को आपके बेटी की पत्नी बनाऊंगा लेकिन अगर वो फेल हुआ तो मैं उसका सिर कटवा दूंगा बूढ़ी माँ रोती रोती घर पहुंची और उसने अपने बेटे को सम्राट की बात बताई रो मत त्यारी माँ सब कुछ अच्छा होगा उसके बेटे ने कहा फिर उसने अपनी उंगली की जादू या को रगड़ा झट से बारह आज्ञा कारी सूरवीर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हाजिर हुए जब अगले सुबह सम्राट उठे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने देखा कि महल के सामने का जंगल खेतों में बदल गया था जिसमें पक्का गेहूं लहला रहा था और उनके दरवाजे पर लड़की की बूढ़ी मां उनका इंतजार कर रही थी वो आटे के पेनकेक्स बनाकर लाई थी लेकिन सम्राट ने अपना वादा निभाने की बजाय कहा अपने घर जाओ और बेटे से कहो कि वो सामने वाली पहाड़ियों पर कल तक अंगूरों की बेले लगाए और अगर कल सुबह वो मुझे उन पके अंगूरों की शराब पिला सके तो मैं खुशी से अपनी बेटी को उसकी पत्नी बनने दूंगा लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा बूढ़ी मां रोती रोती घर वापस पहुंची और उसने अपने बेटे को सम्राट का संदेश सुनाया लेकिन युवक ने कहा माँ रोना बंद करो सब ठीक हो जाएगा फिर उसने अपनी उंगली के जादू अंगूठी को रगड़ा और उन बारह आज्ञाकारी को क्या करना चाहिए वो उन्हें बताया और जब सम्राट सुबह उठा तो वो अंगूरों के बागों में गया उसने रसीले अंगूरों को देखा और मीठी शराब का स्वाद चखा जो बूढ़ी औरत उसके लिए लाई थी लेकिन सम्राट ने अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के के सामने अंतिम चुनौती रखी सम्राट ने बूढ़ी मां के साथ यह संदेश भेजा अपने बेटे के पास वापस जाओ और कहो की मेरे महल के सामने वाले मैदान पर मेरे महल जैसा ही एक नया महल निर्माण करे महल के चारों ओर सुंदर बगीचे हों जिनमें फलों के पेड़ लगे हों कुछ में फूल और कुछ में फल हों बगीचे में सुंदर पक्षी हों जो मधुर गीत गाए अगर वो दोनों महिला के बीच एक नई सड़क बना सकेगा तो मैं खुशी खुशी अपनी फिर रोते हुए रो मत माह सब ठीक हो जाएगा और फिर उसने अपनी जादू की अंगूठी को रखा और उसमें से निकले बारह आज्ञाकारी सुरवीरों को बताया कि उन्हें क्या करना है इस बार जब सम्राट सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि युवक ने उनकी सारी मांगे पूरी की थी तो फिर सम्राट ने शादी की तैयारी के आदेश दिए फिर युवा और सम्राट की खूबसूरत बेटी राजकुमारी की शादी हुई लेकिन जैसे ही वे शादी के दावत देने वाले थे पूर्व यानी इससे एक महाराजा यात्रा पर वहां पहुंचे सम्राट ने अपने मेहमान को कई बेहतरीन उपहार दिए हालांकि दुष्ट महाराजा ने केवल युवा दूल्हे की अंगूठी की ही मांग की क्योंकि उसे अंदाजा था कि उसमें कुछ जादुई शक्ति थी हालांकि लड़के ने हर एक जीवित इंसान से अपने इस रहस्य को अभी तक छिपा कर रखा था परंतु एक चतुर्थ चाल से महाराजा युवक की जादु अंगूठी लेने में सफल रहा फिर महाराजा ने अपनी उंगुली से अंगूठी को रगड़ा और तुरंत उनके सामने की पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी इसलिए सम्राट ने उस लड़की को एक काल कोठरी में डाल दिया दुखी फूट फूट कर रोया लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी सिर्फ कुत्ते और बिल्ली को ही उस लड़की की फिक्र थी चूंकि उसने ही उनकी जान बचाई थी इसलिए कुत्ते और बिल्ली ने लड़के को खोजने और उसकी मदद करने का को, तो कर लड़की ने बिल्ली से कहा अब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा देखो उस दुष्ट महाराजा ने मेरी अंगूठी छुरा ली और मेरी सारी संपत्ति और समुद्र से बहुत दूर ले गया है प्रिय बिल्ली अगर तुम केवल मेरे लिए उस अंगूठी को वापस ले आओ तो सफ तो फिर से सब ठीक हो जाएगा बिल्ली ने इन शब्दों को सुना और समझा फिर वो वापस कुत्ते के पास गए और उसने उसे सारी बात बताई फिर उन दोनों वफादार दोस्तों ने अपने दयालु मालिक की मदद करने की ठानी वे पूर्व की ओर चलते हुए जल्दी समुद्र के किनारे पर पहुंचे वहाँ अचानक उनके सामने छप से एक मछली समुद्र तट पर आ गिरी मछली ने एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश में पानी से बहुत दूर छल लगाई थी इसलिए वो सूखी रेत पर पड़ी थी पहले तो बिल्ली के मुँह में पानी आया और उस समय मछली को खाने के लिए लल क्योंकि वो बहुत फूकी थी लेकिन कुत्ते को मछली पर दया आई इसलिए उन्होंने मछली को वापस समुद्र में फेंक दिया मछली तुरंत तैरकर दूर चली गई बिल्ली तैर नहीं सकती थी लेकिन कुत्ता तैर सकता था इसलिए बिल्ली छोटे कुत्ते की पीठ पर बैठी और कुत्ते ने तैरकर समुद्र पार किया इस तरह वे अंततः महाराजा के महल में पहुंचे अब कुत्ता बाहर रुका और बिल्ली महल के अंदर गई जब बिल्ली महाराजा और राजकुमारी के कमरे में पहुंची तो उन्हें वो एक आकर्षक छोटी पालतू बिल्ली लगी महाराजा ने बिल्ली को अपने बिस्तर के मखमली तक पर सोने दिया लेकिन जैसे ही महाराजा गहरी नींद में सोए बिल्ली ने धीरे से महाराजा की उंगली से जादू की अंगूठी को खींच निकाला महाराजा को उसका कोई भान तक नहीं हुआ फिर बिल्ली खिड़की से हल्के से बाहर खींच की जहां कुत्ता उसका इंतजार कर रहा था फिर दोनों ने एक बार फिर से समुद्र की यात्रा की देखो प्यारी बुल्ली बिल्ली कुत्ते ने कहा तुम मेरे मुंह में वो अंगूठी डाल दो वहां वो सुरक्षित रहेगी क्योंकि मैं चीजों को मुंह में ले जाने का अभ्यस हूँ लेकिन तुमसे वो अंगूठी पानी में गिर सकती है लेकिन बिल्ली अंगूठी को लाने का पूरा श्रेय लेना चाहती थी इसलिए वो कुत्ते की बात से सहमत नहीं हुई इसलिए उसने अंगूठी अपने मुँह में ही रखी फिर वो कुत्ते की पीठ पर चढ़ी और वो वापस समुद्र पार करने लगे परंतु बीच में एक भयानक बात हुई कीमती अंगूठी बिल्ली के मुँह से फिसल गई और समुद्र के तल में डूब गई कुत्ते को यह बात बतानी कि बिल्ली की हिम्मत नहीं हुई बिल्ली को डर था कि उस, उससे कुत्ता इतना गुस्सा हो कि कहीं वो उसे अपनी पीठ से पानी में न फेंक दे और उसे समुद्र में न डूबा दे लेकिन जब वे किनारे पर सुरक्षित पहुंचे तो बिल्ली ने यह बात कबूल की कि उसने अंगूठी खो दी थी पर इससे पहले कि कुत्ता बिल्ली को डांटता वो मछली तैरती हुई आई जिसकी जान उन्होंने बचाई थी मछली अब उनकी मदद करने को तैयार थी उसे समुद्र के तल पर वो अंगूठी मिली थी और अब उसने उसे समुद्र के तट पर फेंक दिया था कुत्ते और बिल्ली ने मछली को धन्यवाद दिया और अंगूठी को उठाकर काल कोठरी में ले गए वहाँ बिल्ली जल्दी से छत पर चढ़ी और उसने दरार में से अंगूठी को युवा कैदी के, के पास में गिराई अंगूठी काल के फर्ज पर गिरी और फिर लुढ़कते हुए युवक तक पहुंची युवा लड़का बेहद खुश हुआ और उसने अपने वफादार कुत्ते और बिल्ली का आभार माना फिर उसने अपनी अंगूठी को उंगली से रगड़ा और एक बार फिर से बारह आज्ञा करी सूरवीर उसकी आज्ञा पालन करने को हाजिर हुए मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ और बाहर खड़े कुत्ते और बिल्ली के लिए भी फिर यह देखो मैं तुम तो, यह देखो कि मैं तुरंत आजाद हो जाऊं और मेरा महल राजकुमारी और महाराजा के साथ तुरंत अपने पुराने स्थान पर वापिस आ जाए युवक की बात तुरंत पूरी हुई वो काल कोठरी से मुक्त हो गया और महल राजकुमारी के साथ अपने पूर्व स्थल पर खड़ा था युवक महल में जैसे ही घुसा राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ी वो बहुत खुश हुई और उसके पास गई और उसने युवक के गले में अपनी बाहें डाल दी फिर आखिरकार उन्होंने शादी की दावत दी ऐसी शाही दावत पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी सबने पेट भरकर खाया और जमकर शराब पी मुझे पता है क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था हाँ लेकिन दुष्ट महाराजा को उन्होंने समुद्र के बीच में फेंक दिया समा